गीता तत्व चिंतन कर्म सिद्धांत कर्मफल संबंधी प्रश्न तथा उसके उत्तर दूसरा प्रश्न उठ सकता है कि इस प्रकार फल का अधिकार ईश्वर को सौंपना क्या अदृष्टवादी या भाग्यवादी दृष्टिकोण नहीं है और ऐसे दृष्टिकोण से क्या पुरुष का उद्यम शिथिल नहीं हो जाता ऐसी ही दृष्टिभंगी के कारण तो देश पतित हुआ और हम अकर्मण्य बनते गए तो क्या इस दृष्टि का त्याग उचित न होगा इसके उत्तर में कहा जाता है कि फल का अधिकार उसके यथार्थ स्वामी को सौंपना अदृष्टवाद नहीं है बल्कि वह सत्य को स्वीकार करना है जब विद्यार्थी अपने परिचय की परीक्षा का अधिकार परीक्षक के पास ही रहने देता है तो वह कोई भाग्यवादी दृष्टिकोण नहीं है इस दृष्टिकोण का यह अर्थ नहीं कि हम अपने पुरुषार्थ में अपने चेष्टा और कर्म में किसी प्रकार की कमी कर बल्कि वह तो पहला पाठ हमें यहाँ यही सिखाता है कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है इसका मतलब यह हुआ कि हमें कर्म करने की पूरी छूट है हमें यदि संसार में किसी बात का अधिकार है तो वह कर्म करने का इससे यही ध्वनित होता है कि हम पूरे उद्यम के साथ कर्म करें पर यह जान दें कि कर्म का फल हमारे साथ हमारे हाथ की बात नहीं पर जिसके हाथ में फल देने का अधिकार है वह अत्यल्प निरपेक्ष है न्याय है एक बार हम अपने कर्म का मूल्यांकन करने में गलती कर सकते हैं पर वह नहीं करता दूसरी बात यह जान लें कि जब कर्म होगा तो कर्म के अटल न्याय के अनुसार उसका फल भी प्राप्त होगा कर्म जितना उत्कृष्ट होगा उसका फल भी उसी परिमाण में उत्कृष्ट होगा कर्म की क्वालिटी गुणवत्ता पर फल की क्वालिटी निर्भर करेगी यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि जब कर्म का फल अनिवार्य है तब कर्म सिद्धांत के तीसरे चरण की क्या उपादेता है जिसमें कहा गया है कि हमें कर्म फल का कारण नहीं बनाना चाहिए अथवा कर्म फल प्राप्त करने की इच्छा से कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए हम इच्छा करें या ना करें कर्म तो अनिवार्य रूप से अपना फल देगा ही भले ही हम अग्नि से जलने की इच्छा न करें पर यदि हम आ, आग में उंगली डालेंगे तो वह उंगली को जला ही देगी और जब जीवन का सत्य यही है कि कर्म करने से उसका फल मिलता है तो उसका भोग क्यों नहीं करना चाहिए ये प्रश्न युक्ति संगत मालूम होते हैं यह सत्य है कि कर्म अनिवार्य रूप से अपना फल देता है पर यह फल वही प्राप्त होता है वही प्राप्त होता जहाँ फल पाने की कामना होती है जब हम कर्म तो करते हैं पर फल की कामना नहीं करते तो फल हमें नहीं प्राप्त होता कर्म वास्तव में मनुष्य को नहीं बांधता वह उसका फल है जो मनुष्य के बंधन का हेतु होता है ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए पर वह कर्म किस प्रकार करे भगवान को सब में विराजित देख अपनी हर क्रिया को उसकी सेवा मानकर कर करे इससे न कर्म लिप्यते नरे नर को कर्म का लेप नहीं होता वस्तुतः फला शक्ति में ही लेप है कर्म में नहीं इसीलिए प्रस्तुत श्लोक के प्रथम दो चरणों में कहा गया है कर्म करो क्योंकि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है पर फल पर अपना प्रभुत्व मत मानो क्योंकि फल का अधिकार तुम्हारा नहीं है जीवन में सीखने का बड़ा पाठ जीवन में यह एक बड़ा पाठ है कि फल हमारे अधिकार की बात नहीं है यह सत्य हमारे मानसिक विक्षोभ और तनाव को कम करेगा यह सत्य जितनी मात्रा में हमारे रक्त के साथ घुल मिलकर बहेगा उतनी मात्रा में हमारा मन शांत भाव धारण करेगा जो फलकामी है फल पाने के लिए कर्म करता है उसके लिए यह एक व्यवहारिक पाठ है हम में से प्रायः निन्यानवे दशमलव निन्यानवे प्रतिशत लोग फलकामी ही होते हैं अतः उस संदर्भ में हमें श्लोक को समझना है सभी फल का त्याग नहीं कर सकते सभी मानव मात्र की सेवा हेतु अपना जीवन खपा नहीं सकते ऐसे मुमुक्षु बहुत थोड़े होते हैं गीता केवल ऐसे ही मुमुक्षुओं के लिए नहीं है वह सबके लिए है जो अभिघोर कर्मों में डूबा है उसे गीता ज्ञान की अधिक आवश्यकता है पर यह ज्ञान उस व्यक्ति को शनै शनै मिलना चाहिए जिससे वह उसे अपने भीतर पचा सके पहला व्यक्ति वह है जो केवल फल पाने के लिए कर्म करता है स्वार्थ भिन्न उसका कोई उद्देश्य नहीं होता वह तो यह चाहता है कि इस हाथ से मैंने कर्म किया चट उस हाथ से मुझे फल चाहिए लेकिन जीवन में ऐसे लोग बिरले होते हैं जिन्हें फल अपने इच्छानुसार मिलता हो कुछ लोग मनचाहा फल न मिलने के कारण आत्मघात कर लेते हैं हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री मेरी मुनरो की कथा प्रसिद्ध है 22 वर्ष की उम्र में विश्व में छा जाने वाली वह सुंदरी 27 वर्ष की उम्र में नींद की गोलियां खाकर आत्मघात कर बैठती है जिसके चरणों को धन कुबेर चुमा करते थे जिसके भ्रु मात्र से समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती थी, जिसका खजाना कुबेर के लिए भी ईर्ष्या का विषय था ऐसी उस सुंदरी को किसका अभाव अभाव ऐसा साल रहा था कि उसने आत्महत्या को श्रेयस्कर माना तो तात्पर्य यह है कि कर्म का फल अपने मर्जी के अनुसार कहाँ मिलता है यदि यह सत्य मनुष्य के भीतर भिद दिया जाए कि फल का अधिकार तुम्हारा नहीं है तुम दूसरे का अधिकार हड़पने का प्रयास करोगे तो पीड़ा ही हाथ लगेगी तो मनुष्य बहुत कुछ मात्रा में अपने मस्तिष्क को संतुलित कर सकेगा मनुष्य भविष्य को पकड़ने जाकर वर्तमान को भी खो बैठता है भविष्य के लिए अकलाहट हमारे वर्तमान के आनंद को नष्ट कर देती है इसीलिए जो कामनावान पुरुष हैं और जो फल पाने के लिए ही कर्म करता है उसे गीता सावधान कर देती है कि फल तुम्हें मिलेगा अवश्य पर उसके लिए अधीर मत हो क्योंकि वह तुम्हारी इच्छा इच्छानुसार ही मिले ऐसी कोई निश्चयता नहीं